चतुर्थम द्वैत विवेक प्रकरण चौथा है प्रकरण इसका नाम है द्वैत विवेक प्रकरण पहला प्रत्येक तत्व प्रकरण था दूसरा पंचभूत विवेक प्रकरण था प्रत्यक तत्व विवेक प्रकरण पंचभूत विवेक प्रकरण फिर पंचकोष विवेक प्रकरण और द्वैत विवेक प्रकरण द्वैत विवेक प्रकरण करना है पहले द्वैत है मानना पड़ेगा ना द्वैत किसने बनाया जानना पड़ेगा इसलिए आरंभ करेंगे द्वैत सृष्टि को ही नत्वा श्री भारती विद्याण्य मुनीश्वर मैया दैत विवेकस्य क्रियते पद योजना श्री भारती और विद्यारण्यतीर्थ इंदो मुनीश्वरों को नमस्कार करके मेरे द्वारा मुझ राम कृष्ण भट्ट नामक पंडित के द्वारा द्वैत वेग नाम के प्रकरणस्थ श्लोकों के पदों की योजना पदश वाक्यश अर्थवेचन व्याख्या किया जाता है चिकीर्षित ग्रंथ से निष्पृत्यु परिपूर्णा अभिलषित देवता स्मरण लक्षण मंगल आचरण अश वेदांत प्रकरण छात्रीय अनुबंध चतुष्ट सिद्धोत्त ग्रंथारंभम प्रति जानीते ग्रंथ से करने के लिए इच्छित इस ग्रंथ निर्माण करने के लिए लिखने के लिए इच्छित इस ग्रंथ का निष्पृत निर्बाध परिपूर्णता निर्विग्रता पूर्वक परिस की इच्छा से अभिलषित देवता है उसकी तत्व का अनुस्मरण रूप मंगल आचरण कर दिया अभिलषित देवता ही है तत्व उसी अनुस्मरण रूपा मंगल आचरण को करते हुए इस वेदांत का प्रकरण ग्रंथ होने से शास्त्रोक्त जो वेदांत में वेदांत के लिए शास्त्र में उक्त जो अनुबंध चतुष्ट है वही अनुबंध चतुष्ट आगे लेना है अर्थात वेदाशस्त्र क्या है उपनिषद उपरिषदों का अध्ययन करने के लिए अथवा क्योंकि वेदांत प्रस्थान करे होता है दर्शन प्रस्थान स्मृति प्रस्थान स्मृति प्रस्थान दर्शन प्रस्थान जो ब्रह्मसूत्र ग्रंथ है प्रस्थान उपरिषद ग्रंथ है स्मृति प्रस्थान भगवद गीता है इनमें जिनको कहा गया है अधिकारी वगैरह उसी को यहां पर भी लेता इसे वेदांत प्रवन ग्रंथ होने से वेदांत शास्त्रों में कहा गया उनको चतुष्टे कुंकुयान आनष्ट क्या होता है, है? विषय, प्रयोजन, संबंध अधिकारी। विषय एक अद्वित ब्रह्म सिद्धि यही विषय है अद्वैत ही विषय होता है हमेशा प्रयोजन मोक्ष पुरुषार्थ जो पर मोक्ष है वही वहां मुख्य प्रयोजन है और संबंध हमेशा प्रतिपाद्य संबंध और अधिकारी सदा के लिए संपन्न जो शास्त्र में स्वीकृत है वही यहां पर भी ले रहा है उसने उस अलग से कथा न करते हुए जो था उसको स्वीकार करके ग्रंथारंभ प्रत्यार्थे ग्रंथ की आरम्भ करने की प्रतिज्ञा करते हुए प्रथम स्तोक का आरम्भ कर रहे हैं ईश्वरे विवे के सी जीवेन भवे द्वैत विवेक करने से क्या फायदा हो तुम्हें करने चले और द्वैत की चिंतन करने बोल रहे हो क्या फायदा होगा द्वैत चिंतन का तब तो कदे देखो ईश्वर के द्वारा और जीव के द्वारा निर्मित इस द्वैत को हम विवेचन करेंगे इसे क्या लाभ होगा विवेक के सती विवेक आपको मालूम होगा आप जीव ने क्या सृष्टि किया है यदि यह हम मालूम हो जाए तो आपको समझ में आती ईश्वर ईश्वरकृत सृष्टि से हमें बंधन नहीं है जीवकृत स्वयं के निर्मित सृष्टि के कारण से स्वयं को बंधन में आया होगा जीव की स्वयं सृष्टि क्या है संबंध जोड़ देना आसक्त हो जाना वस्तुओं में आसक्त होना ही जीवन का सृष्टि एकदर से ये मैं हूं अरे मेरे हैं समझ जोड़ लिया संसार हो गया यही बंधन का कारण है इसे जीव सृष्टि को जानना ईश्वर सृष्टि को जानना दोनों जानो और विवेक करो तो पता चलेगा आपको ईश्वर सृष्टि से कभी सुख दुख नहीं होता ईश्वर सृष्टि से कोई सुख दुख नहीं है आपने घाट निर्माण किया अगल हमारा घाट है अगंगा जी ले जाएगी तो आपको दुख होगा अभी भी सोचेंगे ईश्वर का बनवाया हुआ है ईश्वर की मर्जे ले गया, गया।, गया? वह अभी ईश्वर ने निर्माण किया ईश्वर की इच्छा से हुई नहीं तो गाजा कर पापे जाए ईश्वर की इच्छा से बनी हुई है ईश्वर की वो सृष्टि है हमारा वो सब कुछ भी लेन देन नहीं हम तो निमित्त मात्र दे इधर गाया पैसा उधर खरीदा पत्थर मिट्टी सीमेंट और डाल दिया वो सृष्टि बना रहे आप क्या मतलब है, तो क्या है, मतलब है? आपका संबंध खत्म होने से वो खत्म थोड़ी हो जाए ना वो खत्म होने होना आप खत्म हो रहे हैं लेना आपके अंदर जो बंधन है जन्मर्ण की जो चक्कर है ये खत्म होता है केवल ये इनका कहना है फुटी भवे जो हे ही है बंधन वो स्पष्ट हो जाएगा बंधन क्या है ये बात स्पष्ट हो जाएगा कैच जो बंधन है क्या चीज क्या है आपके द्वारा अभी बंधन और उपाधि क्या है आपके द्वारा मोक्ष आप मोक्ष को प्राप्त करना चाहते बंधन को त्यागना चाहते वह त्याज्यूता जब वंदन है वह स्पष्ट हो जाएगा क्या त्याज्य है वास्तव में इसके लिए चेतन में ईश्वरेण कारणोपाधि अंतरिया जीवेना प्रतिना च वृत्ती उत्पादित द्वैत ईश्वर कौन है कारणोपाधि अंतरिया अंतरिया में जो कारणोपाधि हुआ परमात्मा के द्वारा ईश्वर शब्द है मंगलवास इस्लोक आरंभ हुआ ईश्वरेना और जीवेनापि जीवे ना जीवन जोड़ देना ईश्वरे न सृष्टम जीवेनापष्टम जीवे कार्योपाधि के न कार्योपाधि वाला अहम प्रत्ययिना अहंग अहंकार कर लेने वाला इस जीव के द्वारा जो मनोत्पादित द्वैतम जगत जो द्वैत है जगत है उसको भी विभिचते विभाज्य प्रकृति उसको विभाग करके अलग अलग समझा रहे ईश्वर ने क्या क्या सृष्टि किया है और तुम जीव ने उस सृष्टि में घुस करके क्या गड़बड़ी किया है वो बता ईश्वर ने कुछ गड़बड़ी नहीं किया गड़बड़ हमने कर दिया क्या किया है वो समझना जिस गड़बड़ी के कारण से बंधन में है अगर बड़ी दूर हो जाए बंधन दूर हो गए तो मुक्त हो जाएगा यदि देखो ना कोई बच्चा पैदा हो जाता है उसके दिमाग में कुछ मत डालो, कुछ ही मत डालो, तो क्या होगा कोई संस्कार नहीं देना तो कुछ चीज सुनाई भी नहीं देना ऐसा रखो तो प्रकृति रहेगा जर्जे से है। हाँ। ये नहीं बंधन भी हो। मस्त रहे जड़ क्या है क्यों नहीं कमाल है तो मस्त <laughs> ऐसा नहीं है असली मस्ती उसी में है बस उसका ज्ञान उसको तो नहीं है मस्ती का वही कारण क्या होता है वहाँ कि उसके अंदर ये है ही नहीं मैं अमुख नाम माला मेरे बाप मेरे माँ चल जाती नहीं भले वो पशुवत रह जाता है लेकिन किसी प्रकार इस प्रकार के बंधन से भी मुक्त रहता है ज्ञानाबावत मुक्त का बोध नहीं होता। क्या ब्रह्मज्ञानी के लिए क्या बोला बालवत उन्मत्तवत जड़वत नहीं का? क्यों कह रहे थे ब्रह्मज्ञानी होता है वो भी अंत में बालवत हो जाता है हम प्रत्ये नहीं उसके अंदर नहीं मेरा है ये तो हम लोग घुसाए थे ना ये तुम्हारा मामा है ये तुम्हारा बाप है, मां है, है ये तुम्हारा माँ है ये तुम्हारी बुआ है तुम्हारा ये है तुम्हारा वो है तुम्हारा तो नाम ये है बार, बार बार बच्चे को हजारों बार सुनाएंगे नाम देवद देवद देवद देवद कान में घुसेड़ते रहते और बेचारा हो तो देव सब वहीं से फंसा हमारा मामा यही इसे कहते वास्तविक जब विवेक हो गया तो हो बालवत्त होता है, हो है जड़वत्ता हो हो ऐसा है।, है, है कुछ नहीं बोल सकते कहने का मतलब यही है वैसा ही रहेगा वैसा ही रहेगा कुछ भी निर्णय नहीं आप बोल नहीं सकते कैसा रहेगा इतने ही हम कह पा सकते हैं अनेक जन्मो की शास्त्र के कारण से शास्त्र विरुद्ध आचरण उसमें नहीं दिखाई देगा शास्त्र अनुकूल आचरण दिखाई दे ना दे इन शास्त्र विरुद्ध आचरण जरूर नहीं दिखाई देगा जैसे उसमें आता है दिनकर भट्ट की कहानी हस्तामल हस्ताचार्य दिया तो चिन्ह उठाकर पूजा करने बोलो तो नहीं कर रहा जाता था, था तो मिट्टी को फेंकता था रेत को फेंकता पागल कोई समझे नहीं लोग समझे सब पागल है तो ज्ञानिका शंकराचार्य ने पहचाना अरे तो मृत्यु का हुए सत्यम करके बोल रहा है मिट्टी को फेंक कर और हसरा इसीलिए दुनिया पागल है जगत का सत्य मान रहा है दुनिया पागल है जगत का सत्य बोल रहा है सत्य में क्या है मृत गायते हुए ब्रह्म सत्य है वो अपनी उस मस्ती में रह रहा है ब्रह्म ब्रह्मशक्ति की मस्ती में अच्छा स्पर्श दिख रहा है वो हस्ता इसलिए था कि दुनिया मूर्ख देख कर रहा है वो अपने पंडित मान रहे जब ब्राह्मण बड़े बड़े विद्वान मानने वाले ये कह रहे जगत शक्ति में बड़े पड़े हुए हैं ब्रह्म को समझ ही नहीं रहे इस वह हस्ता लोग समझ लेकिन शास्त्र आचन तो नहीं किया जयसुके आठोमर पे जन्म संस्कार करा दिया शास्त्रीय विधि विधान का आचरण तो कर नहीं था करता नहीं रहा शास्त्र वृद्ध कोई आचंद नहीं था है, है। वो हिंसा करना हो पुरपुरा काम कर रहा है भोग में लग गया वृद्ध यही होता है ना पार्श्विक वृत्ति आहार निगरा भय मै तुरंत इनमें लिप्त नहीं हो रहा है खा हैं, है? हैं, खाए जाते कौन वो तो प्रार्थ करमारण्ड जो मिल गया खा रहे हैं तो नहीं तोड़े तो रहा है खिलाने के कोई खिला रहा है तो खा रहे ऐसे ही ब्रह्म ज्ञानी उनको देखा गया मुँह में ठूसा जा रहा है वो हाँ, लगे, लेकिन हाँ, रहे वो खा नहीं रहे वो खा ही तो नहीं रहे वास्तव में वो खा पा रहे आपको लग रहा है आपसे भी खिला रहे हो खा रहे है वो प्रार करमार जा रहा है क्या शुरू से मानस खाने वाला कोई प्रभुज्ञा नहीं हो सकता जो शास्त्रीय जो अनेक जन्म संसि की जब बात आती है जहाँ जो अनेकों जन्मो से वेदांत शास्त्र का अभ्यास करके शास्त्रीय कहा त्विक विचार सात्विक जीवन में ही अनेक जन्म बीत चुका है वो क्या अंतिम जन्म में अत्यंत आहार और तामसी जीवन वाला कैसे हो जाएगा तो वो तो देखो वो सब चीजें इसलिए आता है कि वेदांत की प्रशंसा इसी को हम लोग अर्थवाद कहते हैं विदा में कहा माने पी शरीर में मार डालो तो लाखों को मार अर्जुन को मार डालो तुम तुम पाप नहीं छुएगा गीता दिखा है नहीं सब जगह लग रहा है ये कथाओं का तो यही समझना नहीं है समझ चीज़ का स्पर्श न पुण्य पापे स्पर्श होता है उसमें पाप का स्पर्श नहीं होता है जब बोला जा रहा है उसको समझाने की साथ कहा जाता है इसका मतलब यह है नही अंतिम जन्म सारा उठपटांग ही रहेगा हो इतने सब ठीक ठाक चला और अंतिम जन्म मुक्त होने वाले जन्म में सब उठपटांग जीवन चलेगा और फिर वो मुक्त हो जाएगा ऐसा थोड़ी दिया जगत जो विभजित्व विवेचन का विचार करना भी व्यर्थ है पूर्व पक्षी कहता क्योंकि कवे के कोई दांत होते ही नहीं और रक्ष दोनों चौंक को निकाल करके जो है पकड़ करके झूंढते रहो कितने दांत है जैसा व्यर्थ परीक्षण है उसी प्रकार से ईश्वर सृष्टि एक है दूसरी कवे का दूसरा क्या है जीव सृष्टि इन दोनों को अलग करके अंदर ढूंढो क्या है क्या नहीं है यह पूर्खतापूर्व विचार है कव्य के दान के समान ईश्वर जीव सृष्टियों का विचार करना व्यर्थ है ऐसे जब पूर्व पक्ष ने आशंका किया कहीं विवेके सीवे नवे विवेके सती चले कृत्य सती जीव और ईश्वर की सृष्टि होगा द्वैत वेचन किए जाने पर जीवे नित्याज बंधो बंध हे तो कार्योपाधि जीवे न पूर्वोक्त मैंने व्याख्या जो भी किया है जिसे क्या व्याख्या किया था कार्योपादि और अहम प्रति को लेना पूर्वोक्त न ऐसा जीव के द्वारा हे मने परित्याज्य जो बंधन अर्थात बंधन का कारण क्या है वो द्विधम फुटी वो स्पष्ट हो जाएगा स्पष्ट एतावत इतनी चीज जीव के जरूरत है कितनी त्यागनी क्या त्यागनी वही समझाने के लिए ग्रंथ उतनी त्याग दो मुक्त हो गए हम लोग जो त्यागने की जरूरत है उन त्यागने में लगे हुए हैं जिसको त्याग न उसको त्याग नहीं कहा हम जो आहार नहीं खाएंगे भोजन नहीं खाएंगे दूध पीके रहेंगे नहीं किसको त्यागना है यह सोचने वाली बात है त्यागना है त्यागने का पीछे उसको समझो कि कौन सी द्वेष द्वैसृष्टिया को बंधन में और परेशानी पैदा कर रहा है ऐसा लग रहा है आपकी मुक्ति के मार्ग में अड़चन बन रहा है ये विवेक करना पड़ेगा ना हमारी द्वेत सृष्टि में ऐसी कौन सी द्वेत सृष्टि है जो हमें बंधन की ओर जखड़ा रहा है जैसा हम ही लोग हैं क्वेत संन्यास लेना चाहिए क्यों क्योंकि हम लोगों ने देखा ये जो द्वेत प्रबंध हमारे घर श्रृष्ट है भगत जगत का संबंध वो क्या करता है आप जगत की ओर खींच के लिए जा रहा है आप चाहते हैं और श्रवण मणन इतिहासन में जाए और कहते नहीं मारा जो आपको श्रवण मंडित नहीं रहना है आपको आना पड़ेगा दिल्ली आइए मुंबई आइए सिंगापुर आइए इंग्लैंड आइए अमेरिका आइए और यह हमारे लिए योग वेदांत शिक्षा देते रहिए आप बोलते रहिए बस बहिर्मुख बने रहिए अंतर्मत हो रहे हैं ना जगत भगत ऐसी द्वे सृष्टि शय के संबंध है आपके साथ उनका संबंध बना ईश्वर इच्छा से भी आपके पारक्रम से भी जाये और मिल खुल गए दौड़ भाग लग गए तो महसूस हुआ विवेक तो गड़बड़ हो गया हम जिसके लिए घर गर्दवार त्याग के सं्यास लेकर बैठे श्रवण ज्ञासन करने वही भंग हो रहा है इस चक्कर में तो यह विक होता है उस संबंध को हमें त्यागना पड़ेगा और समय त्यागनी के रास्ता क्या है आगे मैं नहीं आऊंगा तो बुरा मानेंगे लोग आप वहां जाते हो यहां नहीं आते हो जहां आपके अनुकूल वेदांत साधना के अनुकूल है उन भक्तों के बीच में आप जाओगे और जो दूसरे भगत है जो व्यापारी थे भगत है आपको बुला के व्यापार करना चाह रहे आपके माध्यम से एक तरह से उनके यहां नहीं जाओगे तो वो कहीं तो उधर जागते हो हमारे नहीं आते हो इसे कहीं भी जाना नहीं, नहीं है उसके लिए क्या करना पड़ेगा क्षेत्र संन्यास विवेक करना पड़ता है ना आपके देश जीव के द्वारा निर्मित जो जैव सृष्टि के कारण जो बंधन है उस बंधन वेचन आपको समय करना पड़ेगा कौन चीज इस बंधन में और दृढ़ता तो ला रहा है या कौन चीज आपके वेदांत साधना में बाधक बन रहा है उन संबंधों को त्यागना ही मुक्ति का साधन इन्हीं का विवेक करने के लिए जीव के द्वारा वास्तव में कौन से संबंध सृष्टि कर दिया गया है जिसके वजह से जीव को बंधन हुआ यह जानना है इसको जाने बिना आगे बढ़ नहीं सकते ये जीवे हेम इतनी चीज जीव के द्वारा त्याज यह, यह चीज जीव ने बना लिया है जिसके वजह से बंधन में फंसा पड़ा है और इन इन चीजों के त्याग देगा मुक्त हो जाएगा यह जानने के लिए ही यह अनिश्चय करने के लिए ही यह वेद प्रकरण प्रकरण आरंभ हुआ ननो अदृष्ट द्वारा जीवा जगत हेतु वादि वर्णयती अरे आप कैसी बात गए जीव सृष्टि अलग ईश्वर सृष्टि अलग अरे ईश्वर को सृष्टि बनाता ही नहीं ये जीवों के ही पाप आपके ईश्वर की सृष्टि है जीवानामेवृष्ट द्वारा जगत तो तो जगत के कारण कहा गया है कोई कारण पर आकर ईश्वर सृष्टि अलग है जीव सृष्टि अलग है और उर्व पक्षी उर्व पक्षी कहता है जीव ही जगत का कारण है कैसे साक्षात नहीं अदृष्ट द्वारा पुण्य पाप द्वारा धर्माधर्म द्वारा जीव ही सृष्टि का कारण है ऐसे अन्य समस्तवादी लोग कह रहे हैं अतः कतम ईश्वर सृष्टि जगत आप कैसे कहते हो इस जगत का सृष्टि ईश्वर ने बनाया ईश्वर सृष्टि वो इत्याशं बहु श्रुति विरोधा ने उत्थातरी बहुत सारे शब्दों के साथ विरोध हो जाएगा इसलिए यह शंखा उत्थापन करने ही लायक नहीं है इस सभी प्राय से सबसे पहले दर्द दर्द श्वेता शिशि के वाक्य को प्रस्तुत कर रहे मायांत प्रकृति विद्यान माई नु महेश्वरम समाई सृजित श्वेता श्वतर साखिना मायांत प्रकृति विद्या माया को प्रकृति समझा और समाया वाला जो माई वही क्या है महेश्वरे समझो वह माई जो महेश्वर है इस विश्व का सृष्टि करता है क्या कौन श्वेता माओपाधिकम ईश्वर प्रस्तुत क्या माया तो प्रकृति विद्या पूर्वार्थ के द्वारा क्या किया मायापाधिक ईश्वर को प्रस्तुत किया है और उत्तरार्ध में अस्मान माई सृजते विश्व तस्वीश वही ईश्वर के मोपाल जगत सृष्टि श्वेताश्रशाकिखिन वर्णय परिषद वाले भी बात कही गई है ऐत्रोपनिषद ऐत्रोपनिषद्यं वर्तो अमती आत्मा इदमग्रेअ सैचत सृजा संकल्पेनाज लोका बहवृद्धा अभूत आत्मा ही पहले एक था एकमे वह संकल संकल संकल उसने संकल्प किया एतानिति वह इनको इन लोगों को सृष्टि किया इस प्रकार से बवृच शाखा वाले आई आई शाखा के अंतर्गत परिषद में बात कही गई है आत्मा किंचन मिश्रत। आत्मा ही एक अद्वितीय था और, कुछ भी नहीं था। और उस आत्मा ने संकल्प किया लोकान सजाई थी मैं लोकों की सृष्टि करूँ सीमान लोका न सज इन लोगों का सृष्टि किया इतने नाक्य न ना अद्वितीय से परमात्मा ने शाखा वाक्य ईश्वर से जगत कारण तैत श्रुतिर ईश्वरी जगत कारण है इसको बताने के लिए तैतरी श्रुति भी तैत्रोप्रषद के मंत्र को भी प्रस्तुत कर रहे हैं प्रमाण प्रेत्या तैतृत्ति प्रमाण इसे प्रायसे तद्वाक्यम अर्थतः पढ़ती वक्यको अर्थत यहाँ पाठ कर रहे हैं द्लोकों के द्वारा खम वायग्निजलो ओषदेह क्रमादी संभूता ब्रमणस्तत्त्मनोखिला बहुश्याम अहमेवात प्रजा कामता तपस्तत्वासर्व जगदितिरी खम वायु अग्नि जल उर्वी ओषधि अन्न देहा क्रमादि खम मने वा आकाश वायु अग्नि जल उर्वी मरे पृथ्वी ओषधि अन्न और क्रमश देह शरीर को क्रम से इन सारे चीजों को उत्पन्न किया संभूता कहां से उत्पन्न हुए ब्रह्मस। आत्मनो अकेला जो आत्मा है उसी है। उसी उसी से सारा जगत उत्पन्न और में आगे लिखा मैं जो एक हूं मैं स्वयं बहुत हो जाऊ ऐसे सोचा प्रजा इति कामत ऐसी कामना से तपस्तप कामना करने के बाद ध्यान किया ध्यान करने से सर्वम जगत संपूर्ण सृष्टि को सृजन किया इत्या ही ऐसे शाखा वालों ने कहा है सत्यम ज्ञान ब्रह्म तैत्र दो एक एक में शुरुआत में कहा उपक्रम ऐसा उपक्रम करके तस्मात्म तस्मात आत्म आकाश समुद्र कायुर्त्य वायर इत्यादि न अन्नाथ पुरुष पर्यतन वाक्य ने वाक्य के द्वारा गुहा ही तत्व प्रत्येक अभिन्ना छिपा हुआ प्रत्येक आकाश आदि से, से लेकर के देह अगले मंत्र में आगे जाकर कहा सुख खाम जाएगी वहा आत्मा ये सारा सृष्टियों करके फिर क्या किया का, का, का, का, कामना करा की मैं जो एक हूँ बहुत हो जाऊ बहुत बहुत होने के लिए के लिए उसने तब किया किया मैंने चिंतन मैं कैसे तो जग सर्जन इच्छा पूर्वक परियालोचनी न जगत राह इस वाक्य के द्वारा उसी ब्रह्म का जग सर्जन की इच्छा पूर्वक लोचना ध्यान आदि के द्वारा जग स्रष्टित्व तो ही शाखा वालों ने भी कहा है इस प्रकार से अनेकों श्रोतियां उस परमात्मा में ही अद्वितीय ब्रह्म में ही जगत सृष्टि साक्षात कथन किया है जीव में सृष्टि कथन तो नहीं और जगत के सृष्टित्व तो परमात्मा में है लेकिन जगह निमित्त क्या है वह निमित्त कारण में बता रहे हैं किसको जीवों का दृष्टि निमित कारण साक्षात हृष्ठ जीव में नहीं मान साक्षात तो ईश्वर में ही है पांच भौतिक समस्या जगत का और से निमित गान होता है जीव का पुण्य इस बात को न्यान दृष्टि से जीवों के ही उत्पन्न हो गया ऐसा जो कहते हैं वो गलत कहते हैं जो श्रुति के विरुद्ध हो जाता है इसलिए यहां पर अनेकों श्रुतियों को प्रस्तुत कर रहे हैं देखिए आप छांदोपयिषद भी दे रहे छांदोप्य भी जग सृष्ट बहुत अग्रे सदी यहाँ जगत् सृष्टि के पूर्व वेदी अद्वितीय सतथ बहुत और बहुत्वाय दुत्पन्न के लिए अपने बहुभाव को प्राप्त करने के लिए उसने इच्छन किया संकल्प किया अब तब क्या हुआ तेज अब अन, अन्न अंड सर्ज तेज मन अग्नि अपम ने जल अन्न मन पृथ्वी और अंडज सदि योनियों को उत्पन्न कर डाला ऐसे शाम गाह को गायन करने वाले छांदा और छोक शाखा के छांदोग्य प्रसन्न में का लिखा है तो ठीक है तो क्या, क्या दिक्कत है, रहे है। ना तो क्या दिक्कत है ईश्वर पनीरी किसके लिए बनी रहेगी ये विचार नहीं है न किसके लिए ए? एक के मुख्य सब तो मुक्त हुआ नहीं ना दूसरों के लिए करे ना आपके ईश्वर है ना ईश्वर सृष्टि का माए खत्म हो गई ईश्वर कहा सृष्टि कहां है उपाधि खत्म हुआ तो उपाधि से उपयुक्त चकन कहां जा रहे हैं और उपयुक्त सृष्टि जगत कहा जाएगा तो कहा जा रहा है माया अगर नष्ट हो गया है उसके लिए जगत ईश्वर रह गया नहीं सृष्टि रहने कुछ नहीं दृष्टि तो कहा जाता है उस जीव सृष्टि जो थी उसके नष्ट करने से वह जीव मुक्त हो गया जीव मुक्त होने पर ईश्वर से बह गया किसी ने कहा जा रहा है अन्य जीवों के क्योंकि एक जीव कहीं अदृष्ट के निमित्त से संसार तो बना नहीं है ना जो मुक्त हो रहा है तो उसी जीव की अदृष्ट से संसार बन गया एक व्यक्ति की अदृष्ट के वजह से समस्त जीवों के अदृष्टि से हुआ है इसलिए वजह एक जीव अपना अदृष्ट के साथ मुक्त भी हो जाए अन्य जीवों का दृष्टि निमित्त बना है ब्रह्म, उपक्रम्या। ब्रह्म उसको करके आरंभ कर, उसके बाद में एक मैं जो हूँ बहुत हो जाऊ किया और फिर तेज की सृष्टि करी इत्यादि इत्यादि इत्या मंत्रों के द्वारा पूर्व तेजो वर्णि जो एक में ब्रह्म उसे ब्रह्म में करके भूत जम, जीवजम, ना। हाँ जो भूतोंगा तीन ही बीज है अंडज है जीवज है और उद्भिज है इत्यादि के द्वारा अंडजा शरीरों के निर्मात भी उसी परमात्मा में सामगान करने वाले छंद्र शाखा वाले में वर्णन की वर्णन किए हैं मुंडकोपनिषदी अंतर् मुंडकोपनिषद में भी बात कही तदेत सत्य सुदीपता पावगा विश्वलिंगा सहस्वशा प्रभव तथाक्षरा विविधा सौम्य धावा प्रजाते त्रैवा दो दो एक सत्य जो है वही सत्य है ब्रह्म यथा सुदीप्त अग्नि के सदृश हजारों की संख्या में बिखर जाते हैं चिंगारी उसी प्रकार से तथा अक्षरा उसी अक्षर ब्रह्म से विविधा स्वमी बाना प्रकार के भाव जीव स्वरूपेतन हो भी है स्वरूप प्रजाते तेरा और अंत में उसी में लय भी हो जाती अक्षर शब्द वाच्य ब्रह्म से ही जगत उत्पत्ति के बारे में मुंडक में भी सुनने को मिलता है पुष्प लिंगा यथावे जायंते अक्षर दस्त था जड़ा भावा इत्याणिका श्रुति जिस प्रकार से यथा वन्ने हैं विश्वलिंगा वन्नी से विस्फलिंग पैदा हो जाते हैं अथ चिंगारियां उड़ उड़ के अलग हो जाते हैं अंत शांत और अग्नि में लीन हो जाते हैं उसी प्रकार से इस अक्षर से ही विविध प्रकार चित और जड़ जड़ चेतन विभागात्मक अनंत भाव रूपा जगत तो उत्पन्न हो जाता है और अंत जिसकी मुक्ति हो गई वह उस ब्रम में ही लीन हो जाती है ऐसे ऋषि मुंड को पर कहता है थर्वेद किया शाखाकार है इस तरह प्रकार से आप वृगवेद सामवेद यजुर्वेद अथर्वेद चारों वेदों के अलग अलग उपनिषदों के माध्यम से दिखाया वेदों का मुख्य सिद्धांत ही है साक्षात ईश्वर से ही सृष्टि होती है अपनी माया से वो सृष्टि करता है उसे जीवन का दृष्ट निमित मात्र होता है और शुक्ल जीवे दिया उसके लिए ला रहे है उपनिषदि वृद्य के अवैक शवाख्याण नाम श्रोतम इत्याभ्या के द्वारा उसका वर्णन करने जा रहे हैं जगद व्यात पूर्व आसिद्या व्याक्रियता जगद व्यात पूर्व आसी व्याक्रियताधुना दृश्याभ्यामूपा नामरूपाभ्यां सी स्ुटे विराण मनुर्नरा गाव इति अधुना बाद में वर्तमान में क्या हो गया व्याक्रियत व नाम व्याक्रत। कैसे व्याकृत दृश्याभ्याम नाम व्याक्रियत दृश्य रूपा नाम रूपा तो जगदाकरण व्याकृत हुआ अभिव्यक्त हो गया विराट आदि से विराट आदियों में वे नाम और रूप दो मनुष्य मनुष्य गाय खर अश्व अज अवय इत्यादि क्रमेण आप पीने का अवधि पर्यंत द्वंद्वात्मक जगत की उत्पत्ति हुई ऐसे शुक्रजुर्वेदी शाखा शाखा में शाखा को में गया। नाम असो नाम के परिषद में चार सा वह यह जो जगत है तभी उस समय में अव्याकृति था और वह नाम रूप के द्वारा व्याकृत हो गया कैसे असो नाम इसका यह नाम होवे और यह इसका रूप हो इस के द्वारा सृष्टि से पहले अस्पष्ट नाम रूप अस्पष्ट नाम रूप था अव्याक्र शब्द वाच्य था ब्रह्म से नाम रूपात्मक स्पष्टीकरण रूपा सृष्टि कही गई है क्यों नाम रूप और विराड़ष स्थल कार्यू और वह नाम रूप धोनों के दोनों विराड़ स्थूल में अत्यंत स्पष्ट ही है पेतरी, नाम असो नाम अयम इधम रूपी वाक्य नभीता इस बात को उसी एक चार सात में ही कह दी गई है वा यह जो है एतरी, नाम रूपाध्याम में वा यह जो है वह उस समय में इस नाम रूप के द्वारा असो नाम अयम यह इसका नाम हो और यह इसका स्वरूप हो इस प्रकार से विगत किया इस वाक्य की तरह कहा गया है राट आदि और विराट आदि क्या है आत्मविध मग्रसित पुरुष एक एक में विदार मिथुन आप इस प्रकार से बाब का मनु हो गया एक दयानाश से दयांश से शत्रुपा हो गई आप मनु के दिमाग में घुसा दिया मैथुन क्रिया की इच्छा वो कहाँ ढूंढे वो स्त्री सामने दिखाई दी बहन शत्रुपा उसका पीछे पड़ गया आओ बहन थो थी क्या हो गया बड़े बड़े भाई होकर मेरा पीछे पड़ गया है ये वो भागी भागी थे पीछे भागा तब वो गाय बन गई हो गया ऐसे करके मिथुन सृष्टि उत्पन्न हुआ जब वो गाय बन गई वो भूल गई मैं बहन हो अरे भूल गया मैं भाई हूँ और दोनों का संबंध हुआ इस प्रकार से सारी द्वन सृष्टि होते वापस मनुष्य हो गया पुरुष और वो भी स्त्री और इस पर सृष्टि भी उत्पन्न हो गई ऐसे परिषद में कथा है उस संक्षे कह दिया एवमेविन इसी प्रकार यह जो कुछ भी है मिथुन द्वैत व आप पीलिगा द्वंदात्मक का जो पुरुष स्त्री मादा और नरात्मक जो द्वंद्व यह आप पीलिगा प्रिंजो की परिंदो प् और सारे चीज को सुब्रम ने सृष्टि किया इतने दशरा चर्ता है